च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म यछांद पनिष प्रथम अध्याय द्वितीय खंड के द्वादश मंत्र तक उस विचार हो गया था। आगे आगे। मंत्र मंत्र है, है थार तम बको तालभ्यो बितांच सह नई भी शीयाना उदगाता बभूव सहस्म सहस्म्यं हपकोटाता चकार सहशीयानागाता बूव सहस्म का ये तीनों गुणों से विशिष्ट होने से ये प्राण तीनों गुणों से विशिष्ट है आयाश्य बृहस्पति आदि तीन गुण है अंगीरस तीन गुण होने से तीन गुण होने के कारण एक दलव का संतान है स्वयं नाम बक है दल्व के संतान जो बक नाम का है ओषि ने भी इसी प्रकार उपासा उस ओंकार के बारे में जाना उद्योग के बारे में जाना तो इसका फलस्वरूप यह हुआ लौकिक फल पारलौकिक फल तो जो कुछ प्राणोपासक होगा प्राण भाव को प्राप्त होना है किन्तु लौकिक फल दृष्ट फल ये हुआ सह नए विषया नाम उद्गाता बन हुआ नए विचारण में बैठे हुए ऋषियों के हाँ व्यवहार को उदगान करने वाले एके में उदगाता बन गया प्राणोपासक की उपासना के फलस्वरूप फल। ये दृष्टफल है अदृष्टफल तो प्राण भाव में प्राप्त होना है सह स्म कामान आगा ये कहा वो जो डाल में बक है उसने तो क्या किया तो इनके लिए जो बैठे थे नई विषयों में बैठे हुए लोगों के लिए काम जो जो विषय चाहते थे आगाए आगा लटस्मेह सूत्र है लट लगा स्म के योग में लिट के अर्थ में है आगा किया स्म का योग है लटस्मेह ऐसा सूत्र है स्म के योग में लिट के जगह पर लट का प्रयोग होगा अर्थ लिट रहेगा सह स्नाभ्य कामान एक कामान आगा इनके लिए विषयों की जो जो विषय चाहते थे उन्होंने उनका उदान किया और फलसाली हो गया उनको विषय मिला ऐसा कहना चाहते है। करते हैं ठीक में कहते हैं यथोक्त उपासन भावे कम कम वो तीन ही व्यक्ति ने नियम किया अंगिरा ऋषि ने बृहस्पति ने और आयास्य ऋषि ने उपासना की हो यह बात नहीं या तीन विशेष नाम आया इसलिए इन्हीं यही लोग उपासक होंगे प्राणोपासक ऐसी बात नहीं यथोक् तो उपासना जो प्राण उपासना जो बताई गई है उदगी उपासना त्रिशु नियमाभाव है कम कम तीन में ही नियम का अभाव तीनों में ही नियम है ऐसी बात नहीं है यह तीन ऋषियों का नाम आया है अंगिरा बृहस्पति आयाश्य तीनों में ही नियम कर दिया गया ये तीन उपासना कर गए ये बात नहीं देखा गया दे, न केवलम वासी न केवलम अंगिरा प्रणीता यह उपासना चलने केवल अंगिरा आदि ऋषि ने नहीं उपासना की हो ये प्राण दृष्टि से उद्गीत उपासना ये बात नहीं तम्हा। उस उद्गीत की बको नाम नाम से बका है उसका ऋषि का नाम दलव से अपत्यम दलव का संदान उनसे दालव्य कहा गया स्वयं अपना नाम बक है पूर्वों के नाम से उनको नाम मिला है दालव्य ऋषि ने भी यथा दर्शन एम प्राण विज्ञात जैसे दिखाया हुआ प्राण है अंगिरा आया बृहस्पति रूप से कहा गया प्राण के विषय में समझ लिया उन्होंने उपासना की विदिवाचा सह नैमिषी आराम शत्री उदगाता बिम नैमिस में दीर्घयाग करने वाले दीर्घ सत्र वाले ऋषि बैठे हुए होते हैं हजारों साल तक ये करते रहे ऐसे ऋषि लोग तो वहां पर ये उस प्राणोपासना के फलस्वरूप वहाँ उदगाता बन गए बकदाल दृष्टफफल है अदृष्टफल तो प्राण भाव प्राप्त होना है सच प्राण विज्ञान सामर्थ्या और अपने प्राणोपासना के सामर्थ्य से जो बक अदाल में हुआ एक भ्यो नैमिषेभ्यो जनी नैमिष में रहने वाले जितने लोग थे जिस लोग ये क्या कर रहे थे उनके लिए कामान आगा कृष्ण काम माने काम में अंतरिका विषय काम विषय जो जो विषय चाहते थे उन विषयों को प्राप्त कराया उसमें अपने आगान उदगान के द्वारा ामान आगा माना आगीतवान किलो तो भूत का अर्थम है लत लकार है भूत का अर्थ का योग है नीत के अर्थ में लत हुआ सूत्र है, है। इसलिए आगीतवान की किल आगीतवान आगतवान योग आगान किया जो जो विषय चाहते थे वो विषय के लिए आगान किया ठीक संप्रति विहित उपासन से दृष्टफल आदेश पात्र का विद उपासनाए हैं दूसरे में आश्रित करके किए जाने वाला उपासना यह केवल उपासना नहीं है यह संपद उपासना नहीं है अध्यास उपासना नहीं है यह है उद्गीत उपासना उद्गीत कर्म हो रहा उद्गान कर्म उद्गान कर्म की तभी हो रहा है यहां ज्योतिषोमादि याग हो रहा है ज्योतिषोमादि याग में उदार कर्म होता है और उद्गान कर्म में ओंकार की उपासना होती है यह आश्रित्व विधान उपासना है कर्मांग अभव उपासना है ये स्वतंत्र उपासना नहीं संप्रति विहित उपासना जो विधान किया हुआ उपासना है इस उपासना की दृष्ट फलम आदेश को पात्र दृष्ट फल के उपदेश करने के लिए आदेश उपदेश एक ही चीज है उपदेश के, के लिए भूमिका बनाते हैं कहा ये दृष्ट दृष्टफल नए विषयों के लिए विषयों के आगाम किया विषय प्राप्त कराया जो जो विषय चाहते थे जिसके लिए कर रहे थे वो विषय प्राप्त होगा दृष्टफल और अदृष्टफल होगा प्राणोभाव हो प्राण स्वरूप हो हिण्य कर्म में प्राप्त करना ये अदृष्टफल होगा कोई भी काम करते हैं तो दो फल होता है एक फल होता है या एक फल होता है ये फल है, ये है। आगे मंत्र है आगाता वै कामती एक विद्वान् अक्षरमुदीत मुस्ते इति भवति ध्यात्म आगाताद विद्वान्क्षर उद्गत उपास्ते इति दूसरे कोई भी व्यक्ति भी ऐसी उपासना की कर्ता नहीं कि अंगिरा ऋषि बृहस्पति ऋषि आयासी ऋषि और दाव्य बकर इन्हों यही उपासना करते हैं बात अन्य कोई भी मनुष्य में प्राणी में जो भी करता हो ऐसी उपासना वो भी मैंने यजमान जिस विषय को चाहता है वो विषय देने में समर्थ हो जाता है अपने उद्गान करने के द्वारा है आगाता हुआ कामाना कामाना विषयाित काम विषया वो विषय को यजमानों के लिए देने में समर्थ हो जाता है उदगान कर्म के द्वारा फल देने में समर्थ होता है आगाता हुआ कामान कौन होगा तो यात्रा विद्वान अक्षर उदी होगा हो जो इस प्रकार विद्वान उस प्राण के विषय में जानने वाला आयासुण को अंगीरस गुण आयासुण बृहस्पति गुण जानकर उपासना करता है करने वाला हो वह अपने उद्गान कर्म के द्वारा यजमान के लिए फल देने में समर्थ होगा ले कहा कि अध्यात्म या अध्यात्म उपासना है आगे अधिदय उपासना बता जो तो प्राण की देव दृष्टि से उपासना अभी तो भीतर उपासना कर रहे थे प्राण दृष्टि से आगे आदित्य दृष्टि से उपासना, कर रहे उपासना करते हैं आज वे उपासना होगी ये ठीक है भूमिका कृत विवक्षितम उपास बलम तथा भूमिका करके आगे विवक्षित उपासना का फल है काम कामनाओं को प्राप्त कराना विषयों को प्राप्त करना विद्वानों के उसको कहना चाहते हैं भाषण तथा अन्योपी उदगाता ये चार ऋषियों का नाम यहाँ है अंगिरा बृहस्पति आयास्य और बका जो चार है यही नहीं और भी कोई करते हैं तो वो भी ऐसे सामोस सा आ जाएगा जी कहा तो थोड़ा अन्योपी उदगाता आगाता उदगाता मैंने आगाता जो आगान करने वाला उदगान कर्म करने वाला व्यक्ति है वह बई प्रसिद्ध है कामान भगवती वो भी विषय को यजमान को फल देने में समर्थ होगा कौन होता है ऐसा समर्थक था यह एवं विद्वान यथोत्तम गुणम प्राणम अक्षरम उद्यम हुआ यथोत्तम तो तीन प्रकार के गुण बताया है अंगेरस गुण बृहस्पति गुण आयास्य ये तीनों गुणों से विशिष्ट प्राण जो है प्राण दृष्टि से उदगित उपासना उपासना प्राण की नहीं उदगित की है प्राण दृष्टि से आगे आदित्य दृष्टि से बताएंगे तस्त दृष्टम फलम उल्टाऊ उसके लिए दृष्ट फल है अदृश्य फल तो प्राण भाव की प्राप्ति होगी हिरण्यगर्भ साहित्य होगा अदृष्टफल दृष्टफल ये कहा प्राणात्म भावस्तु अदृष्टम प्राण स्वरूप हो जाना हिरण्यगर्व पुण्य हो जाना वो अदृष्ट फल है उपासना का फल फल होगा यजमान जैसे फल चाहता है वह सफल देने में समर्थ होता है उदगाम कर्म के द्वारा ये दृष्टफल अदृष्टफल तो प्राणा भाव को होना है प्राणोपासक हो जाएगा क्योंकि देवो भूतवा देवान अप्रेती कहा है कोई भी उपासना करे कोई भी करे पहले देवता बन करके देवता में लीन होता है ये नहीं कि मरने के बाद देवता नहीं होता पहले से देवता मन भावना देव में ही हो जाती उसकी जिसकी हम उपासना करते हैं हमारे मन में वो रूप बनता है बनते बनते बनते, बनते पहले देवरूप हो गए भूत प्रेत की उपासना करने वाला आपने कोई भूत भूत रूप में देखता रहेगा तो भूत प्रति ही बनेगा देवो भूतवा देवान प्रेती पहले देवता हो जाता है मृत्यु को पहले देवता बन जाता है माने भावना में देवता बनेगा शरीर तो देवता नहीं बनेगा उसकी मनोवृत्ति देवरूप में है इसलिए देवता को ही प्राप्त होगा क्योंकि तो एम एम भावम स्मरण भाव एम एम बाप स्मरण भावम तेजस्वी कलेवरम है जैसी जैसी चिंतन में शरीर छूटेगा जिन जीवनभर देवताओं की उपासना कर रहा है तो कोई चिंतन चल रहा है देवभाव में चिंतन चल रहा है इसलिए आगे भी देवता ही बनना है उसमें देवो भूतवा देवानपेति कहा है देवता बनकर ही देवता बनता है देवता में लीन होता है देवता बनकर ही कहा यह तो है अदृष्टफल प्राणी प्राणी की उपासना करने से जा प्राणी ही बनेगा और फल है यजमान के लिए उदगान कर्म के द्वारा वो जो फल चाहता है वो फल देने में समर्थ होता है वो प्राण उपासक के लिए फल है बताया तो देवोभूतवा देवानपेति स्मृत्यंतरा सिद्धम देव एक अदृष्टफल तो सिद्ध ही अदृष्ट फल तो सिद्धम तो सिद्ध है इति अध्यात्मम ऐसा कहा था इसी अध्यात्म ये तत्म विषय यह जो है शरीर के भीतर की उपासना आत्मा मानी आत्मा नहीं अध्यात्म में आत्मा माने शरीर उसके भीतर की उपासना है यह प्राण उपासना अध्यात्म माने आत्म विषय आत्मा को विषय करने वाला शरीर को विषय करने वाला उपासना यहां यहां उपासना हो रही थी प्राण की आत्म विषय उदगीत उपासना माने प्राण दृष्टि से उद्गीत उपासना कही गई उपसंहार उपसंगार हो गया अदिदैव तो उद्गीत तो उपासना बक्षमाणे बुद्धि समानार्थ आगे अधिदैवत तो उपासना आरंभ होना है आदित्य दृष्टि तो से उद्गीत उपासना करने आगे देवता तो दृष्टि से अभी प्राण दृष्टि करे आदव दृष्टि आदित्य दृष्टि करेंगे इसमें भक्षमान है आगे मंत्र आगे आएंगे उसका उसमें बुद्धि को एकाग्र करने के लिए इति अध्यात्मम बोल दिया इति अध्यात्म बोलेंगे तो आगे कुछ कहने वाले हैं बुद्धि को एकाग्र करवाना है आगे की उपासना के लिए इसलिए इति अध्यात्म बोल दिया है दृष्टम इति कोई भी कार्य होगा दो फल होता है एक आनुषंगिक फल दृष्टफल एक अदृष्ट फल तो यहाँ प्राणोपासना प्राण दृष्टि से उदृत उपासना करने का दृष्टफल तो यह है कि कोई भी यजमान के लिए जो फल चाहता है वो फल अपने उदगान कर्म के द्वारा फल दिन में समर्थ होगा दृष्ट फल और अदृष्ट फल वो स्वयं प्राणसायु हो जाएगा प्राप्त तो होगा ये कहा दृष्टम इति विशेषणा दृष्टम कहा है ये दृष्ट फल कहा विशेषण लगाने से अविष्टम तो फलांतरम फलांतरम आचष्टे अभिष्टम फलांतरम आचष अन्य फल भी है ऐसा भी कहते हैं दृष्टफफलम ये दृष्टफलम ये कहा जो कहा तो इसे अदृष्टफल भी होता है सिद्ध होता है तो कहा प्राणात्म भाव वस्तु अदृष्टम यही मंत्र बोला वाषण बोला था हिरण्यगर व साहु होना अदृष्ट फल है आत्मविषयम कहा था यदि अध्यात्म में एक तत्म विषय आत्मा को विषय करने वाले नहीं आत्मविषय मैंने शरीर वर्ग प्राण को उत्तर शरीर के भीतर रहने वाला जो प्राण है उसको विषय करने वाली उपासना या आत्मा माने प्राण को लिए कहा मुख्य आत्मा नहीं कहा उपसंहार प्रयोजन हुआ उपसंहार क्यों इति इति अध्यात्मम ऐसा उपसंहार क्यों किया आगे जो उपासना बतलानी है अधिदय उपासना उसमें बुद्धि को एकाग्र कराने के लिए इति मान इति लगाते देने से आगे कुछ है सुनना ऐसा लगता है उसको या अध्यात्म हो गया जिसे मतलब आकांक्षित है आगे कुछ है इसे एकाग्र कराने के लिए कहा ऐसा बताया अभी मंत्र अथादत ये वाऊ तपती तम उदीत मुशीत उद्यं बाय प्रजाभ्य उदाती उद्गो भयम अपहंती अपहंता वै भयश्च तमसो येद अथादिदत असौ तपति तम उगी उपाशीत उद्यम बाय सजाभ्य उदातीज्ञस्तमो भयमती अपहंता वै भय तमसो अथ अतिदेवत अध्यात्म उपासना के अंतर अधिदैव उपासना देवता संबंधी उपासना बताते हैं अभी तो प्राण संबंधी भीतर की उपासना थी अब बाहर देवता संबंधी उपासना तो क्या है वो तो तथा यह असौ तपति ये जो तपता है ना सूर्य असौ वो सूर्य ऊपर दिखता है असौ तपति तम उदगितम उपासना उस आदित्य दृष्टि से उदगित की उपासना करे ओंकार की उपासना करे उपासना तो ओंकार की है प्रसंग ओंकार का है किन्तु आदित्य दृष्टि से करे क्यों तो कहते हैं आदित्य में जो गुण है वो गुण आ जाएगा इसमें तो उद्यन उद्यन भाई ऐसा प्रजाभ्य उद्घा ऐसा आदित्य जो आदित्य माने निकलते हुए पूर्व पूर्व में जो सूर्योदय के समय निकलते हुए उद्यन भाई प्रसिद्ध है कि जैसा प्रजाभ्य उद्घातित प्रजा के अन्न के लिए उद्गान करता है आदित्य उदगान करता है हाँ एक प्राणियों के अन्न के लिए तो कैसे होगा आदित्य के द्वारा सूर्य के द्वारा अन्न पकते हैं उस हिसाब से है नहीं तो अन्न पकेंगे नहीं धूप ना हो तो अन्न नहीं पकेंगे तो उद्यन अपने पूर्व दिशा से उदय होते हुए ऐसे सूर्य प्रजाभ्य उपगाएगी प्रजाओं के लिए अन्न का उन्गान करता है उद्वेश और दूसरी बात एक तो ये फल है प्रजाओं के लिए अन्न का उन्गान करता है आदित्य दूसरा उद्यस तमो भयम जब उगता है तो अंधेरे से होने वाला जो भय था उसका अपह नाश कर देता है रात्रि में व्यक्ति था अधेरा था भयभीत था सूर्य उदय होने पर भय समाप्त हो जाता है उसने स्तंभ भयम अपहनती तो यहाँ भी ये तो सामान्य है सूर्य उदय होने पर रात्रि का अंधेरे का भय हट जाएगा किन्तु यहाँ भी भय है अनंत काल से संसार में चल रहे है जन्म मरनादि का भय है मरना कोई नहीं चाहता भयभीत है ऐसे भय से मुक्त करेगा ये उपासना करने से और तम होता है वो भय क्यों होता है अज्ञान के कारण जन्मभरण का भय है जब तक अज्ञान है उस अज्ञान का भी नाश करता है यही कहना चाहते हैं उद्देश्य तमो भयम अपंधी उगता हुआ सूर्य रात्रि अंधेरा जन्म जो तम था भय था उसको अपहन नाश करता है और भी कोई ऐसी उपासना करता हो जैसे आदित्य काम करता है वही काम करने वाला हो जाएगा अपहनता भाई भयश्य वे फल है वो भी अपहनता हो जाएगा भयश्य तमसवती भय और तम का अपहनता होगा ये भी आदित्य तो रात्रि के तम का अपहनता है किंतु ये जो उपासक होगा ये किसका होगा जन्म मरण रूपी भय जन्म मरण का भय और उसका कारण जो अज्ञान तम ये दोनों का नाश करने वाला होगा यह एवं वेद जो इस प्रकार उपासना करता है या वेद बने उपासक उपासक जो उपासना करता है ऐसे कहा टीका अनंतरम आध्यात्मिक प्राण दृष्टिया उपासना उदगित उपासन कहते इतना अन्... अथ मैंने अनंतरम कहना है यहाँ अनंतर उसके पश्चात पश्चात क्यों कहते इसके पूर्व में आध्यात्मिक प्राण दृष्टि से उदगित उपासना का वचन हैत्म कहा है पूर्व में इसलिए यह अनंतर अथ शब्द का इसके पश्चात ये बोलना चाह रहे हैं अनंतरम आध्यात्मिक प्राण दृष्टिया उदगित उपासना वचनात् ऐसे यहाँ भाष्य में जो अथ अनंतरम बोला है उसका अर्थ ये करना कहा अथगा अनंत इतना अनंतरम के आगे लगाना आध्यात्मिक प्राण दृष्टि उदगी उपासना बजा शेष लगाना भाष्य में कहा किम देवता विषय उदगित उपासना प्रस्तुयते तथा अब आदिदाय उपासना देवता संबंधी उपासना क्यों अभी तो प्राण उपासना चल रहा था अब देवता संबंधी उपासनाओ देवता दृष्टि से उद्गीति उपासना क्यों प्रस्ताव किया जाता है प्रश्न आता है तो कहेंगे अनेक प्रकार से उपास्य है वो ओ ओंकार ओंकार जो अनेक रूप से उपास्य बोला जाते हैं हास्य कहा अथा माने अनंतरम अधिदेवतम अब दैव देव संबंधी उपासना है अभी तो प्राण संबंधी उपासना अध्यात्म उपासना चल रही थी अब देव संबंधी आदित्य संबंधी उपासना है अदितगत मैंने देवता विषय देवता को विषय करने उपासना उपासना देवता दृष्टि से आदित्य दृष्टि से उदगी उपासना ये प्रस्तुत है ऐसा अर्थ है इसका अर्थाद क्यों तो कहा अनेक उपास्यद उदगित उदगित जो औदार है वो अनेक प्रकार से उपास्य है एक ही प्रकार में अनेक प्रकार से उपाश्य है यह इसलिए कहते हैं यह सौ ये असौ आदित्य तपति ये जो सूर्य तपता है जो ऊपर असौ सूर्य वो सूर्य तपता है तम उद्गी उपास्यकार उस आदित्य दृष्टि से ओंकार की उपासना करे माने तम उदगीम उपासित लगता है कि तो आदित्य उदगित है उसकी उपासना करे ऐसा लगता है किंतु ऐसा नहीं आदित्य दृष्टिया उदगीतम उपासित इत्याद है आदित्य दृष्टि से उदगित की उपासना करे पूर्व पक्ष बोलता है तम उदगी उदगित शब्दों अक्षरवाची उद्गीत शब्द अक्षरवाची है उदगी अक्षर है अक्षरों का नाम है उदगी उद्गीत शब्द अक्षर का वाचक है तम उदगी उदगित उपासना करेगा अक्षर की उपासना आदित्य उपासना कहा है ये शंका है तम तम उदगीतम इतनी उदगित शब्दों अक्षरवाची संत उदगित शब्द अक्षरवाची है उदगी अक्षर है सारे उसकी उपासना बताइए <kuh> ऐसे अक्षर अक्षरवाचित होता हुआ कथम आदित्य बतते उदगित तो शब्द कैसे रहेगा वहाँ आदित्य में आदित्य में कैसे रहेगा उद्गीत तो अक्षर है उद्गी था, तीन अक्षर है अक्षर बातचीत तो शब्द है आदित्य में कैसे रहेगा जो शंका आ गई तो उच्चत्य ग्रंथ से उत्तर देते हैं सिद्धांत बोलते हैं क्यों आदित्य में उद्गी है देखो उगते हुए गान करता है इसलिए उदगित है यही करते हैं उद्यम उदगछन जब निकलता है पूर्व दिशा से निकलता है जब प्रजा के सामने प्राणियों के सामने आता है तो उद्यन माने निकलते हुए पूर्व दिशा से निकलते हुए उदगच्छन उसका धन निकलते हुए भाई बाह प्रसिद्ध है ऐसा ये जो आदित्य है प्रजाभ्य प्रजाधम उद्गारित्य प्रजा के लिए उदगान करता है इन्हें उदगीर कहा गया है आदित्य मान उद्यन मन निकलता हुआ गायत्री य ऐसा उद्ध, बनाया मैंने प्रजाथम उ मैंने प्रजा के लिए किया प्रजा नाम अनुत्पत्ति प्राणियों के लिए जो अन्न चाहिए अन्न की उत्पत्ति यदि आदित्य आना जाना बंद हो जाए तो अन्न की उत्पत्ति नहीं होगी नहीं हो सकती है ठंडा होगा तो नहीं होना सूर्य के ताप से किरणों के ताप से अन्न पकता है तो उसी से प्राणियों के जीवन होता है इसके लिए आगहान करता है आदित्य कहा नहीं अनुद्यति तस्मिन बृह पक्ति आदित्य के उदय न होने पर आदि तो के पकना संभव नहीं पक्ति पकना भाव में प्रत्यय करके तीन प्रत्यय पद से धान आदि का पकना संभव नहीं है नहीं तो पक मर जाएंगे अन्ना नहीं मिलेगा इसलिए निकलते हुए आगहन करते कहा नहीं अनुद्यति तस्विन उस आदित्य के नव उदय न होने पर बृह्यादेव न पंक्ति सार पत्नी न स राम जो आदि के पत्ना संभव नहीं अतः उदगायती इव उद्गाय वास्तव में उद्गान तो नहीं करता जैसे यहाँ पर एक उद्गाता उद्गान करता है स्वर सहित वैसे आदित्य ऐसा तो नहीं पर उसी प्रकार होता है मैंने गौण प्रयोग है आदित्य में उदगित करना गौण है उदगायती इव उदगा इव लगाकर बोलने बाजार उदगान करता जैसा है फल है प्रजाओं के लिए अन्न रूप फल दे रहा है तो उदगान करता भी यजमान को फल देता है ये आदित्य भी फल दे रहा है अपने निकलते हुए इसलिए उसको उदगित कहा जा सकता है गौण प्रयोग उद्गी, उदगित उदगाती एवं उदगायती करता हुआ जैसा उदगान करता है वास्तव में उदगान तो नहीं करता आदित्य बोलता नहीं ऐसा गौण प्रयोग वही काम करता है जो उदगान के द्वारा जो यजमान को फल देता है तो ये भी अपने उगने मान निकलते हुए अपने काम के द्वारा क्या करता है प्रजाओं अन्न देता फल देता है उसको कहा उद्गाता अन्नार्थम अतः उद्गीथ सविता यथाएव उद्गाता अन्नार्थ जैसे उद्गाता किसके लिए यजमान के अन्न के लिए उद्गान करता है वो यजमान अन्न चाहता है तो उद्गाता, उद्गान कर्म के द्वारा अन्न दिलाता है ठीक इसी प्रकार आदित्य गुरु अन्न दिलाने वाला है यथाएव उदगाता अन्नार्थ जिस प्रकार उदगाता अन्न के लिए होता है उदगा अन्नाथम अतः उदगीत सविता इसलिए वो सविता उदगी है वही काम करने से किंच और भी बात है एक तो प्रजा के अन्न के लिए उद्गाम कर रहा है दूसरी बात आदित्य और भी काम करता है रात्रि का जो अंधेरा था उसको हटा देता है रात्रि के अंधेरा में जो भय था अंधेरे में भय लगता है कुछ और आज डर लगता है वो भय को हटा देता है रात्रि संबंधी जो भय है उसको हटाने वाला होता है इसी प्रकार ये जो उद्गाता है प्राणोपासक होगा आदित्य का उपासक होगा वो भी यजमान का भय को हटाने वाला होगा जन्मवरण रूप भय और भय का कारण जो अधेरा पहुंचा दे रहा ज्ञान उसका ये कहना चाहते उद्यन आदित्य निकलता हुआ पूर्व दिशा से निकलता हुआ उद्यन नैसम तमो निशा तम निशाजन्य स्तम तो है अधेरा है नैशम निशा संबंधी तो तम है तजम भयम सी रात्रि संबंधी अधेरा और दूसरा रात्रि के अधेरे संबंधी भय ये दोनों को प्राणी नाम और प्राणियों में जो तो दोनों चीज है रात्रि प्राणी रात से भी परेशान है रात्रि से होने वाला भय से भी परेशान है उसको सूर्य निकलते हुए समाप्त कर सूर्योदय में भय समाप्त हो रात्रि भी नहीं रही चलना फिरना आरम्भ हो गया और दूसरा भय भी नहीं रहा ऐसा सूर्य में गुण है तम एवं गुणम सवितारंभ यो दे ऐसे गुण वाला सविता की जो उपासना करता है सूर्य जैसे गुण वाला उपासना करेगा वही गुण वाला हो जाएगा ये उपासना की कहा तम एवं गुणम सवितारंभ इस प्रकार के गुण अधेरा भगाना रूप गुण है वहां दूसरा अधेरे के से होने वाला जो भय है उसको भी भगवान के गुण है आदित्य और प्रजा के लिए अन्न का उदगान करने का गुण है अन्न देने में समर्थ है आदित्य वही तीनों गुण इसमें आ जाएगा तम एवं गुणम सविता रम योगेद इस प्रकार के तीनों गुण सविता का गुण को जो जानता है मैंने उपासना करता है पर विशिष्ट उपासना करता है उनका स वो पाशक भी स मैंने उपासक वो भी अपहनता नाशक का वो भी नाश करने वाला होगा नाश कराएगा यजमान के भय को नाश कराएगा का कारण जो तम होगा अज्ञान होगा उसको भी नाश ये बोला तो माने वो उपासक अपहनता नाशिता नाश करने वाल कराने वाला होता है अभय प्रसिद्ध है भय कौन सा भय का नाश करेगा सूर्य तो रात्रि के भय को नाश करता है किंतु ये जो उपासक होगा जन्म मरण आदि से आत्मनहना अपना जो जन्म मरण जो भय है अभी मरना कोई नहीं चाहता बहुत तो कष्ट क्योंकि तो पहले मरा हुआ है कई बार तो उसकी वेदना उसका अनुभव है यहाँ ऐसी नहीं तो डरना क्यों मरा नहीं अभी से क्यों डरता है पहले मृत्यु का जो है ना पहले कई बार मरा हुआ उस तालम बैठा हुआ है उसका भय है तो अविद्या अस्मिता राह द्वेश अभिनिवेश अभिनिवेश यही तो है ना मरने से जो तो डरता है मराने क्यों डरा तो ये मरने का अनुभव तो है ही तो फिर क्यों डरता है पहले कई बार मरा हुआ है मृत्यु को दृषित हुआ है आ, अब यहाँ आने पर उसका संस्कार है इसीलिए अभी डर रहा है तो जन्म मरणादि जो लक्षण है जो उपासना आदि के दृष्टि से उदगित उपासना करने वाला जो उपासक होगा वो यजमान का भय का जन्म मरणादि लक्षण से आत्मा जो अपना जन्म मरणादि स्वरूप आत्मा का भय है वो नाश करने वाला होगा जो उस रतमस तत्कार उस जन्म आदि का जो कारण है भय का कारण है तम अज्ञान अज्ञान लक्षण से भवती क्या है उसके भी नाशहिता होती वो भी नाश करने वाला होगा ऐसी उसमें शक्ति आ जाएगी एक प्राण रूपेण आदित्य रूपेण ज उदित उपास्य दो स्वरूप अध्यात्म और अधिदय प्राण रूप से और आदित्य रूप से उदगीत की उपासना है प्राणरूपेण आदित्य रूपेण उदगित उपास्यवाद प्राण रूप से और आदित्य रूप से उदगित उपास्य होने से देवता देवता विषय तद तो प्रस्तावो प्रस्ताव हो युक्त एवं इसलिए देवता विषय को उसकी उपास आदित्य की, की उपास थी, है। तो दो दृष्टि से करनी है उद्गित की उपासना इसलिए आदित्य दृष्टि देवता दृष्टि से उसकी उपासना करना ठीक है उदगित की उपासना युक्त है यह अनेक अनेकदा उपास्य बोला था उद्गीत की उपासना अनेक प्रकार से है कहा था उसी जाति मत न्याय ना ब्रह्म सूत्र में आया है आदित्यादिश आदित्या, आदित्या आदि बुद्धि करना है उद्गीत में कहा है मति मानी बुद्धि आदित्य की उपासना नहीं है उद्गीत में ही आदित्य बुद्धि करके उपासना करना ऐसा ब्रह्म सूत्र में कहा है आदित्यादि मतयश न्याय नाक्यार्थम कथे इस वाक्य आध का अर्थ बताते हैं कि एक नंबर तिब्द्र ने कहा आदित्यादि मतयश्च अंगे उपत्य कहा था आदि बुद्धि अंग जो उद्गान कर्म का अंग उद्गीत ओंकार है उसमें घट जाता है आदित्यादि बुद्धि करना ठीक है आदित्यादि मत या मत बुद्धि आदित्यादि बुद्धि करना कुछ अंगे अंग करना किसके उदगान के अंग में में करना यह ठीक हो जाता है कहा इसके अर्थ करते हैं सूत्र कर्मा के की उदगिथादिशु कर्मांग उदितादी उपासना कर्म कर्मांग का उपासना है स्वतंत्र उपासना नहीं है कर्मांग उपासना मानी कोई ज्योतिष कोमादि कर्म होता है वहां उद, उसमें उदगान कर्म होता है उस उद्गान कर्म का अंग रूप उपासना है उद्गीता उदगितादिशु कर्मांगेश आदित्यादि आधि मत एवं उद्गीता आदि जो कर्मांग है उसमें आदित्यदि बुद्धि करना वास्तव में आदित्य की उपासना नहीं आदित्यदि आधि बुद्धि करना होता क्यों तो कहा कर्म समृद्धि फलों पकड़ते है ऐसा करने से कर्म में समृद्धि होगी विशेष फल देने वाला हो। <स्थेखेखेगें> ऐसा होता है कहा कर्म समृद्धि फलों को एक हेतु दिया है ए, कर्म की समृद्धि रूप फल की सिद्धि के लिए इसलिए कहा कह आदिदी मत अस्थी न्यायन बाक्या आदित्य दृष्टिया उद्गीतम उपासी वास्तव में आदित्य की उपासना नहीं है आदित्य दृष्टि से ओंकारगी तो उपासना evalu.. तम आदित्यम उदीत उपासी आदित्य शब्द से उदगृत शब्द से सामना उदगीथ शब्द प्रकरण अक्षरवाचि आदित्य शब्द ज्योतिर्षय भिन्नाथयद अयोगाद करता शाहकर्ता तम उपाशिता कहा। तम दि है। तम दोनों में समानादिकरण उदीथ मुशित कम उदीथ सामना उदीथ तम आदित्यम उदगीतम ऐसे कहा आदित्यम उदगीतम आदित्य और उदगीति समान समान में समानाधिकरण दिखाई दे रहा है समानधिकरण होना संभव नहीं कर रहे एक अधिकरण दो तो रह नहीं सकते उदगीत और आदित्य कैसे पूर्वाधिकार है तम आदित्यम वो आदित्य जो है उदगीतम उपाशित इतिहादित्य शब्द से उदगित शब्द से दो शब्द है वहाँ एक आदित्य शब्द है और एक उदगित शब्द है दोनों समान में तो समान विभक्ति सुनाई पड़ रही है आदित्यम उद्गीम तो अयुक्तम ये ठीक नहीं है ऐसा कहना ठीक नहीं आदित्यम उद्गीतम कहना ठीक नहीं है क्यों उदगित शब्द से प्रकरणात अक्षरवाची उदगित शब्द यहां प्रकरण आ रहा है अक्षरवाची है वो प्रकरण ऐसा आया हुआ उदगित अक्षर वो गीत अक्षरवाची है अच्छा और आदित्य शब्द से ज्योतिर्विशेषता आदित्य शब्द प्रकाश को विषय करता है तो दोनों एक जगह रहना संभव नहीं है ज्योति तो विशेष बात भिन्नार्थव्यवस्था भिन्न अर्थ वाले हैं दोनों एक प्रकाश को विषय करता है और एक अक्षर को विषय करने वाला है अर्थ भिन्न है दोनों का उद्गी का और आदित्य का अर्थभि भिन्नार्थव्यवस्था शब्द योग जिसका अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता और जिन शब्दों का सामान आदि अयोगा दूसरे नहीं हो सकता समानार्थक शब्दों तो में समान होगा यहां तो भिन्नार्थक है एक अक्षर का वाचक है और एक प्रकाश का वाचक है आदित्य प्रकाश का वाचक है ज्योति ज्योतिवाचक है तो समानाधिकरण वही होता है जो तो समानार्थक शब्द हो तो यहां भिन्नार्थक शब्द तो है तो इसमें समान अधिकरण हो ही नहीं सकता ये कैसे बोली तम आदित्य बुद्धिथम उपासिता कैसे बोला है यह शंका तम उदगीथम इत्यादि भाषा में, शंका में ये शंका उठाई तम उद्गीतम उदीधम उदगित शब्दों कथम आदित्य वर्तते उदगित शब्द अक्षरवाचक होता हुआ आदित्य में कैसे रह रहा है ये कैसे आदित्य को उद्गीत समझेंगे ये शंका उठाई ठीक में कहते हैं आदित्योदीत शब्दों वर्ति अर्थ सिद्धांत कहते हैं आदित्य यद्यपि देखो यद्यपि आदित्य उदगित शब्दों वर्ति न आदित्य में उदगित शब्द रूढ़ी से तो रह नहीं सकता क्योंकि भिन्नार्थकों रहने शे तथा फिर भी गौण्याच गौणी वृत्ति से रह सकता है गौणिया चौणी वृत्ति है तत्र तत्र वृत्ति उद्गित शब्द उन उन स्थानों में दिखाई पड़ता है आदित्यदि गौणी वृत्ति से मुख्य रूप से तो नहीं रह सकता मुख्य होता रूढ़ रूढ़ से तो नहीं रह सकता क्योंकि भिन्नार्थको एक अक्षर वाचक है एक वेदी वाचक है समानाधिकल होना संभव नहीं किंतु फिर भी रहता है कैसे रहता है गौण वृत्ति से रहता है एक तथा गौणिया तो तमिकरण सिद्धि उत्तर आह ऐसे उत्तर देते हैं कहा <coughs> उच्चते ग्रंथ से कहते हैं उद्यन उद्यन उद्ग्छन वही प्रजाप्य प्रजाथम उदगायती प्रजा नमृत प्रत्यर्थम कहा जब सूर्य उदय होता है तब उदय होता हुआ गान करता है यार, क्या गान कर प्रजाओं के लिए गान करेगा प्रजा के लिए गान करना माने उनके अन्न आदित्य से होना है प्रजाओं के लिए अन्न की उत्पत्ति के लिए उद्दान करता है ठीक है इति उद्गति स्पष्ट है प्रजाताम उद्गति जो अर्थ था उसी का ही अर्थ करते हैं प्रजानाम अन्नोत्पत्त्यर्थम ये बताया प्रजाओं के लिए उद्गायति अनुत्त्यर्थम उद्घायती के लिए उद्गायति ऊपर से अन्वय करने का उद्गायति पहले है अनुत्पत्य है न तुरी व प्रत्यक्ष उदगान उपलब्ध महाराज जैसे उदगान करने वाला का उदगान होता है शब्द सुनाई पड़ता है कुछ बोल रहा है तो आदित्य का तो ऐसा नहीं पश्चिट शब्द तो है नहीं कैसे उदगान करता है वो क्या तदेव वित्रेय के द्वारा साधित उसी को वित्रय द्वारा सिद्ध करते हैं नहीं मान अभाव दिखा के सिद्ध करते हैं न ही अनु तस्वीर गृह आदित्य के उदय न होने पर धान आदि का पकना संभव नहीं है धानजाऊ आदि पकते हैं यही उदगान यही है उसका प्रजा के लिए खाने योग्य हो जाते हैं ठीक है आदित्य से अन्नाथम आगामम अत आदित्य को जो अन्न के लिए आगान है अतः शब्द दिया है अथ शब्द का यही होता है <coughs> अतः उदगायी है ना अतः पक्ति सत है आदित्य का उद्गान है सिद्ध होता है क्यों उसके आय बिना अन्न पत्ते नहीं है यही उदगान है ये समझना तस्व उदगातों को प्रत्यक्षम उदगानम उपलब्धम आदित्य में ऐसा उद्गान प्रत्यक्ष नहीं है जैसे उदगाता का होता है एक बोलता है वो ऐसा तो नहीं ये शंका करके कहा इसलिए उदगायती वो उदगायती गुण है वहां माने उदगान कर्म के द्वारा उदगाता यजमान में फल देता है अन्नादि फल देता है यजमान अन्नादि चाहता है वो इसे आदि के भी वो दे रहा है इसलिए फल देने देता कारण उदगान समझ इसलिए गौण प्रयोग आएगी उदगायती उदगायती को उदगा उपमा में एक उपवादी जो उपमा है उदगाता को उपमा बनाया है ये उपमेय है आदित्य वो उपमा है उपमा उपा उपमा को ही सिंह करते हैं। कैसे का उद्गान करता है वो उद्गाता, यथाउद जैसे उद्गाता, अन्न के लिए तो उदगान करता है ना उसी प्रकार अतः उदगी सविता को वो भी अन्न दे रहा है ला जो अन्न के लिए उद्गान करता है ये यजमान यजमान के अन्न के लिए वैसे वो अन्न दे रहा है फल दे रहा है इसलिए उदगान समझेगा ठीक है अथा आत्म ने अन्नाद्यम आगायत यदि सूचतंतरे वृद्धार कहा है यजमान को फल देने के बाद में अतः आत्मा अन्नाद्यम आगायत कहा अब अपने लिए अन्न और आद्य की आगाम करें केवल अन्न मिलना भी एक मुश्किल है एक पचाना ही पचाया नहीं, पचा नहीं सका मुश्किल हो जाए अन्न भी हो तो आद्य भी होना चाहिए बचाने के सामर्थ्य भी आना चाहिए तो अपने लिए दोनों ही मारे यजमान को फल देने के पश्चात अपने लिए एक अर्थात अपने लिए अन्नाध्यम आगाए कहा अन्न हो और आध्य भी हो खाने योग्य हो अन्न हो ऐसा आगान करे ये मान्य वृद्धार्विण है यथा अन्नार्धम उदगाता आगाए थी जैसे वहां अन्न के लिए उद्गाता उद्गान करता है यदि अवगतम वृद्धार्विण ऐसा जाना गया अपने लिए अन्न के लिए उद्गान करता है जवाब ठीक इस पर तथा आदित्य भी नाम अन्नार्थम आगायी आदित्य वही काम करता है इसलिए का वास्तव में आदित्य चिल्लाता नहीं है ऊपर उद्गान नहीं करता किन्तु उदगाता जैसे अपने लिए अन्न का उद्गान करता है उसी प्रकार वही अन्न देने वाला आदित्य है आदित्य के सूर्यास्त के माध्यम से अन्न पकड़ता है उदगित शब्द से आदित्य संभवम परामर्श फलित महा शब्द आदित्य में रह सकता है इस तरह गौणी दृष्टि से मुख्य दृष्टि से तो नहीं है इस पर्ण क्या हुआ है बताते हैं अतः उद्गी सविता इसे सविता उद्गित आदित्य दृष्टिया उद्घित उपासना उपाध्य फलोत्तिम व्याच आदित्य दृष्टि से उद्गी उपासना सिद्ध की यात्रा उपासना उदगित की होनी आदित्य दृष्टि होनी है आदित्य दृष्टिया उदगित उपासना उपाध्याय सिद्ध करके अब फल का कथन कर ले फलोक्तिम फल का फलवन का कथन था, किंचा कहा फल ये होगा किंचा आदित्य क्या काम करेगा कहते हैं उज्जयन नैसम तमम तमास प्राणी नाम बप सभी का सभी का यह काम भी करता है जब निकलता है तो रात्रि रात्रि से होने वाला जो भय है प्राणियों को दोनों समाप्त कर देता है रात्रि के भी समाप्त कर देगा रात्रि के भय भी समाप्त कर देता है तो वही काम ये भी करता है ये उदगाता भी वही काम कर सकता है यह क्या है यहाँ भी एक तो, जन्म मरण का जो भय है और दूसरा उसका कारण जो अज्ञान है दोनों का नाश करने वाला होगा उपासना करने के बाद शिथिल होते जाएंगे यही कहना चाहते हैं कि रात्रि का जो अंधेरा है और तंजम जो भयम अंधेरा जन्य जो भय है अंधकार जन्य भय दोनों को प्राणी नाम प्राणियों का नाश करता है तम एवं गुणम सविताम जो वेरा इस तो प्रकार के गुण वाला सविता का जो उपासना करता है सो so, अपहंता वो भी अपहंता होगा नाशक होगा उपासन की किसका ना संहिता होगा नाश हो ना करने भयस् जन्म वरि लक्षण जन्म लक्षण भय है सुनते ही डर लगता है मरने के, किसका नाश करने वाला होगा अपने लिए और तमश और वो जो जन्म मरण के कारण है अनेरा सत्कारण से अज्ञान लक्षण से कहा तम मन उसका कारण जन्म मन का अज्ञान है इसका भी नाश नाशहिता आदित्य दृष्टिया उपासन जाता है एवं गुण एवं गुण से क्या लेना है तम तज भय निवर्तक गुण सहित कहा एवं गुण समझना है अनेरा और अधेरा में जो भय है दोनों का निवृत्ति करने वाला गुण आदित्य में है तो उस आदित्य दृष्टि से अक्सर की उपासना यदि करेगा दो गुण का नाशक आदित्य है वैसे गुण वाला यह भी हो जाएगा उपासक में यहां जन्म मरण रूपी भय जन्म मरण का भय और उसका कारण अज्ञान का नाश करने वाला होगा यह कहना आगे ठीक है ननु अध्यात्मम अध्यात्म अधिदवतम स्थान वेदात दो अलग अलग स्थान हो गए एक अध्यात्म यहाँ है और अधिदैव ऊपर है स्थान भेद है अध्यात्मम अध्यात्म अधिदेवतम स्थान वेदात था भेद होने से प्राण आदित्य और भिन्नत्व आदि दोनों तो वस्तु भिन्न है अलग अलग जगह में रहने वाले अलग अलग होते हैं प्राण यहाँ रहता आदित्य वहां रहता है कहा स्वर्ग में आदित्य है कहाँ मनुष्य के शरीर में प्राण है नध्यात्म अधिदेवतम ये इति अदैवतम कहा आगे पहले इति अध्यात्म बोला हुआ है अध्यात्म और अदैव शब से थान भेदा थान भिन्न होने से प्राण आदित्य भिन्नता है प्राण और आदित्य दोनों भिन्न होने जाते हैं था इसलिए भिन्नम एव तयोर उपासनमें ये दोनों उपासना एक नहीं अलग अलग है ये समझना पूर्वादी शंका कर रहा है उन दोनों उपासना भिन्न ही होंगे तयोर उपासनम भिन्नम एव तयोर उपासन उपादय ग्रहण करना चाहिए आंका होने पर भाष्यकार कहते हैं यद्यपि स्थान वेदात भाष्य बोला यद्य स्थान भेद है अध्यात्म यहाँ है और अधिवेद वहां है यद्यपि स्थान वेदा प्राण आदित्य भिन्नो लक्षित है प्राण और आदित्य भिन्न जैसे लक्षित होते हैं भिन्न तो नहीं है भिन्न जैसे लक्षित भिन्न भिन्न स्थान में होने से भिन्न जैसे लड़ते हैं लक्षित होते हैं तथा न स तत्व वेदास्तव में वास्तव में उस दोनों का भेद नहीं है वास्तव में भेद नहीं है प्राण और आदित्य में कोई भेद नहीं वास्तव में जैसा वो वैसा ही है जैसा ही है वैसा ही वो पाया जाता है वो भी गर्म है ये भी गर्म है ऐसे पाया जाता है एक जैसा ही है थान भेद से भिन्न जैसा तो लगता है किंतु लक्षण तो दोनों तो तो तो का एक ही है ये बोलना चाह रहे हैं टीका में कहते हैं प्राणादित्योह स्वरूप भेदा भाव प्रश्न पूर्वक प्राण और आकृति में स्वरूप में भेद नहीं है थान भेद जरूर है किंतु स्वरूप में भेद नहीं है स्वरूप भेद का अभाव प्रश्न पूर्वक प्रतिपादन कथम करके प्रश्न करते करतेगा में है ना शुरू में अवतर में कथम प्रश्न किया और मंत्र के द्वारा उसका उत्तर देते हैं भेद नहीं है थान भेद जरूर है किन्तु उनकी लक्षण एक ही है स्वरूप समान है तत्व भेद नहीं है ये कहना चाहते समान अयम चौच उष्णो उष्णो म आचक्षते तस्माद्वा तस्माद्वा एतम् एतम् एतम् च प्रत्यार उदीपात सामनऊे अयमच उष्णय उष्णस स्वरितम आचक्षते स्वरित मम तस्तम अमु च उदीत मुशीत स्थान भेदे तरी गुण सामने दोन दौन न गुण एकुण है सन उ वो मान थान भेदात अभी ऊसा था भी, है। उस था भी है। थान भेद होने पर भी समान अयम चौ समान, यह और वह माने ये अध्यात्म प्राण और आविध्य दोनों समान है गुणों से समान है थान भेद होने पर भी गुणों से समान कैसे कहते हैं अयम चम अष्णो अयम ये गर्म है प्राण और असौ असल वो भी उष्ण है उष्णो आयम उष्ण असुभ ये भी गर्म है वो भी गर्म है गुण एक ही है प्राणवेद होने पर दूसरी बात दूसरे भी साधु में है दोनों में स्वर ही इम आचक्षते ये प्राण को स्वर कहते हैं निकल जाता है तो फिर उसी शरीर में लौट कर नहीं आता ये स्वर है श्रीगतो और से स्वर बनता है स्वरती गच्छी ती जाता है ये शरीर से निकल गया तो बाद शरीरांतर में आएगा दूसरे स्थान पर आएगा इसी स्थान में नहीं आएगा इसलिए इसका नाम केवल स्वर होता है और आदित्य का नाम स्वर और प्रत्यास्वर दोनों होता है वो जिस स्थान में से गया था कल उसी स्थान में फिर आता है वो इस शरीर में और आदित्य में तभेद है प्राण तो ये शरीर से जाने के बाद शरीरांतर में आएगा ये शरीर में नहीं आएगा किन्तु तो आदित्य उसी स्थान पर दूसरे में भी आता है इसलिए स्वर भी है वो प्रत्यास्वर भी है आदित्य ये कहना चाहते हैं समान हो ये बयान तो असू चौले ये प्रतीका कर दी दोनों समान है या प्राण और आदित्य थान वे दोनों पर भी गुणों में समान है इसलिए एक ही उपासना है दो उपासना ये बोलना चाहते हैं तो कैसे समान है तो कहा उष्ण अयम उष्णो असौ ये भी कर्म है वो भी कर्म है उष्ण है और स्वर ये इम प्राण को स्वर स्वर ऐसा बोलते हैं सूर्य गत धातु से स्वर बनता है जाने वाला निकल जाता है इसको स्वर कहा प्राण को और स्वरि प्रत्या आदित्य को स्वर भी कहते हैं भी बोलते हैं तो प्राण ये शरीर प्रत्यासुर निकलने के बाद दोबारा इसी शरीर में नहीं आता शरीर शरीरांतर में आएगा किन्तु तो आदित्य जिस स्थान से निकल गया था दूसरे दिन उसी स्थान पर आता है इसे प्रत्यासुर है वो स्वर और प्रत्यास्वर दोनों है आदित्य तस्माद तस्माद् वही एक अमुम च उदगीतम उपासन इसलिए क्या करना दोनों एक ही है जब गुणों में एक ही है स्वरूप रूप से भी एक है और उस से भी एक है इसलिए तस्माद् वही प्रसिद्ध है इसलिए ये जो प्राण है और अमुम वो जो आदित्य है दोनों उद्गीत रूप से उपासना करे प्राण दृष्टि और आदित्य दृष्टि दोनों दृष्टि उदगी की उपासना करे एक ही उपासना है दो उपासना नहीं है ये कहा वास्तव्य में कहते हैं समान उने अव तुल्य तुल्य एवं प्राण सविता गुणत कहा गुण तो अभी समान गुण से समान है दोनों यह है ऊ का अर्थ अति है समान ऊ एव समान दोनों के दोनों तुल्य समान माने तुल्य एव प्राण सवित्रा सविता के साथ में प्राण समान है सवित्रा तृतीयांत प्राण प्रथमांत सविता के साथ प्राण समान है गुणत गुण से समान है सविता के प्राण है ना फिर वह सविता को तो प्रथमांत बनाए प्राण दे, माने प्राण सविता से समान है और सविता प्राण से समान है एक दूसरे से समान है ये प्राणी ये उससे समान है ये समान है उसका समान है ऐसा यशमाद भाषण करें क्योंकि क्यों समान है तो कहते हैं उष्णो अयम प्राण ये प्राण उष्ण है धर्म है और उष्ट सी उष्णा है समान है गुण समान है दोनों धर्म एक ही है दोनों और और भी और भी समान है क्या है स्वर इम प्राण ये प्राण को स्वरा शब्द से कहते हैं लोग प्राणवेदता लोग इसको स्वरा बोलते हैं श्री गत स्वरती स्वरा जा है ये शरीर से निकल जाता है इसने स्वर कहा स्वरि इम प्राण में आचक्षित इस प्राण को स्वर कहते हैं आचक्षित कथा इनकी तथा उसी प्रकार स्वर इति प्रत्या सविता अरम सविता का दो धर्म आ जाता है स्वर और प्रत्यास्वर मान प्राण तो जिस स्थान से निकल गया उस स्थान में दोबारा नहीं आता थानांतर में आएगा दूसरे शरीर में आएगा किन्तु सविता जिस स्थान से आज निकल जाता है दूसरे दिन भी उसी स्थान से आता है इसलिए प्रत्यास्वर भी स्वर और प्रत्याशु दोनों होता है ऐसा सविता हमोम सविता सविता को ऐसा बोलते हैं स्वर या प्रत्यास्वर दोनों बोलते हैं कहा कहार थी एवं जिससे कि देखो प्राण जाता ही है फिर आया हुआ नहीं दिखता निकल गया तो निकल गया सूर्य जाता है तो फिर आ जाता है इसलिए प्रत्यासर भी होता है दिख है यमात जिस हेतु से प्राण स्वरथ एव केवल स्वरथ ही है जाता ही है न पुनर्मृत प्रत्यागत मरने के बाद गया तो फिर दोबारा नहीं आता उस शरीर में लौट के नहीं आता शरीरांतर में आता तो पता नहीं लगता कौन सा प्राण आया उसी शरीर में तो नहीं आता इसलिए स्वर कहा उसको <laughs> सविता तो अस्तवित्व पुनर्नी अहन, हानि प्रत्यागछतिगा अच्छा सविता में विशेष है इसलिए प्रत्यास्वर भी है अस्त हो गया फिर प्रतिदिन आता सविता तो अस्त मित्वा अस्त होकर के पुनरपति फिर भी बार बार अहनी अहनी प्रत्येक प्रत्य आता रहता है इसलिए प्रत्यासुर है स्वर तो है ही है जाता है फिर आता भी है अतः प्रत्यासुर, आता, वो प्रत्यासुर है सविता अस्मात्ण तो नामत सामान इस हेतु से क्या होगा स्वर स्वर गुण और उष्णगुण गुण से समान है गुणत नामत स नाम से भी समान है समान इधर इतरम प्राणादित्य कहा यह दोनों समान है नाम से भी समान है और गुण से भी समान है दोनों प्राण और आदित्य दोनों समान है इसलिए एक ही उपासना है अध्यात्म उपासना और आदि उपासना भिन्न भिन्न नहीं है इसी अतः सतत्वाभेदात् सतत्व अभेदात वास्तव में अभेद होने से सतत्व अभेदात वास्तव में अभेद होने से एकम प्राणम इम च आदित्यम उदगितम उपासना ये प्राण दृष्टि और आदित्य दृष्टि करके उदगित उपासना करें ये फल होता है ये निष्पन्न होता है ऊ शब्दों अत्यर्थ समान उव इत्यादि में ऊ शब्द अति के अर्थ में है अति अर्थ के स्थानभेद को भेदम अनुजाना कहा स्थानभेद से भेद को स्वीकार करता है स्थानभेद होने पर भी गुण गुणभेद नहीं है फिर भी समान है कि अपी शब्द थान वेद के साथ संबंध रखता है थान भेदात अपी थान भेद होने पर भी गुण गुणभेद नहीं है जो बोलना चाहता है कहा उस शब्दों अप्यर्थ उस शब्द अपी के अर्थ में प्रयुक्त है मंत्र में भी भाष्य में भी थान भेद तो भेद हम जाना दे बेद से भेद है ये प्रतिज्ञा करता है वो शब्द थान वेद से तो भेद है किंतु गुण से भेद नहीं है यह समान एक ही है उपासना गुणता गुणता साम्यम सादृति धान भेद होने पर भी गुण से समता है प्राण वे और आदित्य सिद्ध करते हैं यस्मात इत्यादि का भाष में यस्मात उष्ण अयम प्राण उष्ण असो सविता उष्ण है प्राण और सविता भी उष्ण है गुण समान है दोनों में टीका टीका नामतः साम्यम संगीरत नाम से भी समान है वो तो हो गया उष्ण नाम है स्वर प्रत्यास्वर स्वर और प्रत्यास्वर नाम है क्या सूर, प्राण को स्वर कहते हैं सूर्य को स्वर और प्रत्यास्वर दोनों बोलते हैं नाम से भी समान है स्वर नाम है दोनों नाम कह स्वर इतिम प्राणमाचते कथयंती कहा तो प्राणव्यता लोग इसको स्वर शब्द से कहते है। जाता है अंतिम काल में निकल जाता है इसे स्वर कहते हैं इसको सूर्य गत धातु से स्वर बनता है आज तथा स्वर प्रत्यासुर चमुम सबता आरम सविता को स्वर भी कहते हैं प्रत्यास्वर भी कहते नाम एक ही हो गया मूल एक ही दोनों में नाम भी स्वर प्रत्यास्वर समान नाम है कि स्वर तो हई है आदित्य में सामन है, है कह सृव प्राणे प्रत्यासुरद प्रभृति आशंक सविता के जैसे सविता में प्रत्याश और शब्द है प्रतिदिन फिर दोबारा आता है तो प्राण में भी प्रत्याश और शब्द की प्रवृत्ति हो ये शंका करने जाते हैं प्राण में ये नहीं है प्रत्याश और नहीं है जाता है तो जाता है अस्मा इत्यादि कहा था यद प्राण स्वरती है भाष्य में यस्मा प्राण स्वरती है जिससे प्राण तो निकलता ही है दोबारा आता नहीं है स्वरती है न पुनर्मृत प्रत्यागछति पुनर पुनर न प्रत्यागति मरने के बाद प्रतिगमन होता का। नामी है स्वरणाम स्वरती है प्राण तो जाता ही है दोबारा आता देखा नहीं क्यों नहीं देखा तोड़देह न प्रत्यागत आता जरूर है किंतु तो उसी से स्थूल शरीर में नहीं आता जिससे निकला था उसी घर में नहीं आता दूसरे में आएगा तस्में स्थूल देह न प्रत्यागत दोबारा उसी शरीर में नहीं आता तस्मात प्राणे स्वर शब्द प्रवृत्ति रेव करते तो प्राण में एक ही नाम है प्राण का स्वरा जाता तो है आता नहीं है सवितरी अपनी तरी तत्शब्द प्रवृति रेव इति आशंका है है कि फिर सविता में भी केवल स्वर नाम ही हो वो भी जाता है जितने बोला स्वनाम कहते हैं तातु कहा सभी सबितातू अस्तमित्व पुनरअपानिहानि प्रत्या कर सभी तातु अस्त तातु हो करके फिर दोबारा प्रतिदिन आता भी है उसी स्थान पर आता है जिस स्थान पर से गया प्राण तो स्थान से गया तो इसी स्थान में नहीं आता सभी सविता हाँ। जिस स्थान से जाता है दूसरे दिन उसी स्थान में आता है इसलिए प्रत्याश् है सविता ये कहा आदित्य से अस्तमगत से प्रति अहम एकत्र आगतिदर्शना प्रत्यास शब्द से प्रवृत्तिरस्ती ये सिद्धांत इधर आदित्य जो है न अस्त या आदित्य अस्त हुआ है प्रति अहम् अहम् दिन या माने हैच प्रत्यल करके अहम् बना हुआ है राजा सचिद टच प्रतिदिन तो आदित्य अस्त गुआ आदित्य का प्रतिदिन एकत्र जिस स्थान में अस्त हुआ उसी दिन दूसरे स्थान में वही आ जाता आदित्य एकत्र उसी स्थान पर आगति दर्शनाथ आगमन देखा गया है आदित्य का इसलिए तस्म प्रत्याश् स्वर शब्द की प्रवृत्ति तो आदित्य में हई है प्रत्यास्वर शब्द की भी है उस आदित्य में प्रत्याशर शब्द की प्रवृत्ति होती है यह विशेष आय अतः प्राणादित्य उत्तम साम्य निर्भय गई इसलिए क्या करते हैं प्राण और आदित्य में जो साम्य बताया गुणसाम्य नाम साम्य गुण है कुण दोनों में और नाम है दोनों का स्वर स्वर नाम है नाम सामने होने से अतः अतः बोलो अतः प्राण प्राणादित्य रूप सामने अस्मातः अस्मात्ने ये गुण साम्य होने से कारणा और नाम सामने होने से अस्मात्ण तो नामत समान ये दोनों दोनों समान है नाम से भी समान है आदित्य और प्राण और गुण से भी समान है समान इतरे तरम प्राण एक, एक एक दूसरे में इतर ही में समान है आदित्य से प्राण समान प्राण से आदित्य समान दोनों का एक ही नाम एक ही गुण है एक आह टीका में कहते हैं अन्य साम्य कृतम फल एक दूसरे के साथ एक दूसरे की समता आदित्य के साथ इसकी समता इसके साथ आदित्य की समता एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सामने के द्वारा हुआ फल का कथन करते हैं अतः का आवास, अतः सतत्व अभे रात वास्तव में भेद नहीं है खान भेद होने पर ही वास्तव में स्वरूप भेद नहीं है नाम भी एक ही है गुण भी एक ही है सतत्व तो रात एक प्राणम इमित्यम उदगीतम उपासना प्राण दृष्टि और आदित्य दृष्टि करके उदगी उपासना करे ये टीका मैं प्राणादित्य एकीकृत्य प्राण और आदित्य को भिन्न करके ने एक ही बनाकर नाम एक ही एक गुण एक ही एक वस्तु है दोनों एक ही एक ही बनाकर तद दृष्टिया माना प्राण आदित्य दृष्टिया उद्गी अवय भूतम ओंकाराक्ष्यम अक्षराक्ष्यम उपासन इत्य उदगीत का जो उद्गी कर्म है उद्यान कर्म है उसके अवय होता है ओंकार जब कर्म ओंकार है उसकी उपासना करे अक्षर की उपासना करे अर्थाया आगे तो मंत्र आना है फिर मंत्रण नंगा पापाशुश्रोक्रमसो फलिया ब्रह्मो मनुषन महा ब्रह्म निराकुरा महा ब्रह्म निराकुररा निराेस्त सलात्मन निरते लोमनिष्त्सुधर्मास्ते मयि सन्त ते मयि सन्त ओं ओम सा